विशेष कार्यक्रम में आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर नीतू बंसल जी उपस्थित हैं चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं आप और आप स्पेशल डाइट पर काम कर रहे हैं काफ़ी समय से और आज हम लोग जो है किस तरह से हमारा खाना जो है हमारी लाइफ को चेंज करता है या हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है इस विषय पर बातें करेंगे और खाने से जुड़ा हुआ आपका इमोशंस क्या है उसको कोशिश करेंगे देखने के लिए और ख़ास करके यंग लड़कियां हैं उनके लिए क्या खाना होना चाहिए क्यों उनके लिए मुश्किल है खाने का आज के समय में वो सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे और आपको एक अच्छा जो है मोटिवेशन मिलेगा लास्ट में कि हमें खाना किस तरह से खाना चाहिए और डाइट कितना इम्पॉर्टेंट है तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर नीतू बंसल जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कैसे हैं आप जी मैं अच्छी हूँ जी जी जी डॉक्टर नीतू बंसल जी मैं चाहूँगा कि आपका इस डायटिशियन के क्षेत्र में कैसे आना हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए <laughs> जी शुरू से मुझे इंटरेस्ट था मेडिकल फील्ड में और सबसे ज़्यादा देखा कि मेडिकल फील्ड में स्टार्टिंग जो हमारी होती है वो न्यूट्रिशन से होती है फूड हमारा जी, एक इंटीग्रल पार्ट है हुँ, हुँ, और कहीं ना कहीं मेडिसिन जो है मेडिसिन धीरे धीरे हमारी जीवन शैली का हिस्सा होती जा रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी द फूड शुड बी आवर मेडिसिन राधर मेडिसिन शुड नॉट भी आवर फूड आजकल मेडिसिन ही फूड बनती जा रही है तो <laughs> एक ये एक पॉइंट भी था तो जिस वजह से न्यूट्रिशन के फील्ड में इंटरेस्ट हुआ और इस फील्ड को आगे लिया चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कैसे आप इस क्षेत्र में आए और मैं चाहूँगा कि आज हम लोग जैसे कि बात करते हैं हमारे फूड की या खाने की तो बड़ी मुश्किल बात होती है कि भाई खाना क्या खाना चाहिए ये पहले सोच पड़ता है कि कल क्या खाना है या आज क्या बनाना है शाम को ऐसे भी मम्मी या फिर घर के लोग पूछते हैं कि आज क्या बनेगा <laughs> या क्या बनाएंगे तो आज के समय में डाइट को लेकर जो है बड़ी चीज़ें सामने आती हैं तो मैं चाहूँगा जो यंग लड़कियाँ हैं तो जैसे कि बहुत बार देखा जाता है कि कई बार उनको खाना ठीक से मिलता नहीं या खाने को लेकर उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है तो आप उनको देखकर क्या बताना चाहेंगे जी जो हमारी यंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं खासकर जो हमारी 13 से 16-17 साल के बीच में जिनको हम कहे हमारी फ्यूचर मदर्स हैं तो उनका जो है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत ही वीक देखा गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनमें एनीमिया की देखी जाती है जिसका मेन कारण है कि वो अपने आहार संबंधित जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं hmm. और कहीं ना कहीं उसके बारे में उन्हें पता नहीं है और इसमें हमने एक इस तरह से एक स्टडी भी कंडक्ट करी जिसमें हमने आ, गर्ल्स को लिया काफ़ी सारी हमने रूरल एरिया की गर्ल्स को लिया और उनसे हमने पहले उन पूछा एक क्वेश्चनर मेथड से कि वो न्यूट्रिशन के बारे में कितना जानते हैं hmm. कि उन्हें आ, कितनी बार वो चाय पीते हैं किस तरह से पीते हैं खाने के साथ पीते हैं या कितना पानी पी रहे हैं किस तरह से ले रहे हैं तो उस सब के बाद हमने देखा कि वो उनका जो नॉलेज है वो उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है चीज़ें तो अवेलेबल है पर वो उसको सही तरह से ले नहीं रहे हैं जिस वजह से उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है तो उसमें हमने उन्हें काफ़ी तीन महीने तक उनको समझाया न्यूट्रिशन के बारे में कि किस तरह से उन्हें लेना है अलग अलग माध्यम से कि लेक्चर से या फिर ऑडियो विजुअल एड से और उसके बाद फिर उनको दोबारा टेस्ट किया और एक नॉलेज को सिर्फ देने से हमने ये देखा कि उनके द्वारा टेस्टिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट था Hmm. और इसके अलावा ना सिर्फ टेस्टिंग में हमें उनके नॉलेज की स्कोरिंग में इम्प्रूवमेंट मिली उनकी डे टू डे फूड चॉइसेस में फर्क पड़ने लग गया। बिल्कुल, hmm, बिल्कुल। अभी उन बच्चों ने खुद बताना शुरू करा कि अभी हमने ये चीज इसके साथ खाते हैं हम इतना पानी पीते हैं, हम या फिर इतनी सब्जी खा रहे हैं जो की वो पहले इग्नोर कर रहे थे और उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस में भी देखा हमने की काफी फर्क पड़ा बिल्कुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने बताया कि डाइट में चेंज करने से उनका जो है हेल्थ में भी परिवर्तन आया जैसे कि बहुत सारे लोग आज के समय बोलते है एनेमिक का मतलब क्या है और ये कमी कैसे दूरी हो सकती है जी एनीमिया का मतलब है कि जब हमारा एच हीमोग्लोबिन जो कि जिसकी एक निर्धारित मात्रा है जो कि 12 होना चाहिए 12 मिलीग्राम पर डीएल जो आ, लड़कियों में होना चाहिए अगर वो उस स्टैंडर्ड से कम है तो हम उसे एनीमिया की कैटेगरी में रखते हैं एनीमिया नहीं। के कारण आ, एनीमिया कई तरह का होता है पर लेकिन डाइट डेफिशिएंसी जो है वो उसका एक मुख्य कारण रहता है इसके लिए समय समय पे सरकार के द्वारा आयरन फॉलिक तो दिया जाता है पर अगर आहार को ठीक किया जाए तो एनीमिया को बहुत आ, हद तक हद बहुत अच्छे से उसको किया जा सकता है ठीक किया जा सकता है और जो आहार के द्वारा होता है वो लंबे समय तक सस्टेन रहता है तो इसके लिए इस सबसे पहले तो जैसे आ, कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए जैसे भोजन के साथ चाय का सेवन क्योंकि चाय क्या करता है कि जो आपने भोजन में जो पोषक तत्व है पर्टिकुलरली जो आयरन है तो वो उसको हमारे शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होने देता तो भोजन के साथ चाय का सेवन ना करें इसके अलावा जो कि इस तरह के फल हैं जिनमें वाइटामिन सी भरपूर मात्रा में है जैसे कि अमरूद है संतरा है नींबू है आंवला उनका प्रतिदिन सेवन करें से कर से। पानी अच्छी मात्रा में लें और इसके साथ में जो आयरन रि चीज़ें हैं जैसे कि पालक चुकंदर इत्यादि तो उनको भी अच्छी मात्रा में अपने आहार में शामिल करें और ना सिर्फ आयरन और विटामिन सी प्रोटीन्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है तो प्रोटीन्स के लिए अंकुरित अनाज दूध दूध से बनी पदार्थ वो आप अपने आहार में अगर प्रतिदिन लें और एक संतुलित आहार लें तो एनीमिया को दूर किया जा सकता है जी डॉक्टर नीतू बंसल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है जिससे हमारा जो है आयरन जो है इम्प्रूव हो जाए और एनेमिक पेशेंट हम ना बने जैसे आपने कहा चाय के साथ खाना चाय के साथ तो खाना नहीं खाते लेकिन चाय के साथ नमकीन वगैरह लेते हैं तो क्या करें <laughs> देखिए हमारा एक इंडियन सिस्टम बन चुका है कि चाय के साथ हम नमकीन लेते हैं बट लेकिन वो हमारा इन बिटवीन टाइम होता है हालांकि वैसे तो चाय कई लोगों का खाना खाने के बाद खाना खाने के साथ चाय लेते हैं ब्रेकफास्ट में चाय के साथ ही वो खत्म लेते हैं उसके साथ ही शुरू करते हैं और साथ ही खत्म करते हैं जो पूरी तरह से गलत है जी, जी, आ, चाय के साथ में जैसे आपने एक बिस्किट लिया या थोड़ा सा नमकीन लिया तो वो आप इन बिटवीन आप ले सकते हैं अच्छा, खाने साथ के में, आप, में मिल के मेन मेन साथ, साथ मत लीजिए। इन बिटवीन आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अगर खाली मात्रा में चाय ली जा रही है न, तो वो भी एसिडिटी कॉज करती है तो उसके साथ एक या दो बिस्किट आप लेते हैं तो वो इन बिटवीन ठीक है <laughs> <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं कई बार हम लोग अचानक आदत हो जाता है वो पता ही नहीं चलता जैसे कि चाय नाश्ते के साथ चाय लेना वो एक आ, हैबिट हो जाता है फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि नाश्ता हम जो कर रहे हैं वो बिना चाय के अधूरे अधूरे लग रहा है <laughs> तो ये हम हैबिट फॉर्म करते हैं एक्चुअली में और प्लस ये हमारे हेल्थ के लिए भी मुश्किल कर देता है जो आपने बताया इसके साथ में जैसे आपने कहा बिटवीन मिल्स अगर आप लेते हैं शाम को चार बजे आप चाय पी रहे हैं उसके साथ कुछ अगर नाश्ता या बिस्किट आपने ले लिया तो वो ठीक है लेकिन चाय के साथ आपको या चाय खाने के बाद या नाश्ते के बाद या लंच के बाद आपको चाय बिल्कुल नहीं लेना है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आजकल जैसे कि छोटे बच्चों को अगर हम लोग ले लेते हैं जैसे जो शिशु है पैदा हो गया उसको माँ के दूध की बहुत ज़रूरत है ऐसे कहा जाता है भाई माँ का दूध बच्चे के लिए सम्पूर्ण आहार है तो आज के समय में कई बार देखते हैं कि माता जो है वो नहीं चाहती है बच्चों को फीड करना ऐसे भी केसेस सामने आए हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है और कैसे इसको हम लोग ये कर बहुत ही है। है। आज के कॉन्टेक्स्ट में आपने है क्योंकि ये अभी इस समय में हमने देखा है जी हाँ वो उसके रीजन होते हैं कि अगर मदर का मिल्क बच्चे को सफिशेंट नहीं है हुँ। तो डॉक्टर्स बच्चे का न्यूट्रिशन देखते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं या किसी रीजन से मदर नहीं करवा पा रही है तो Uh, आजकल जो ये समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है नई मदर्स के साथ में जिसके पीछे स्ट्रेस तो एक कारण है ही है पर इस समस्या के लिए जो मेन बात है वो है कि मदर्स की कॉन्शियसनेस mm -hmm. कि कहीं ना कहीं इस समय जो आज के करंट ट्रेंड्स हैं तो अपनी बॉडी को लेके मदर्स बहुत कॉन्शियस होती जा रही हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि जिस समय प्रेगनेंसी का टाइम है उस समय एक अच्छे माध्यम से उनको वो काउंसलिंग कर बताई करवाई जाए बताई जाए जिसमें उन्हें ये समझ आए कि जो आ, मदर का मिल्क है वो उनके बच्चे के लिए बेस्ट है और वो ना सिर्फ इस टाइम के लिए उसका सिर्फ पेट भरने से मतलब नहीं है वो पूरे जीवन का आधार है जो कई स्टडीज़ में ये देखा गया कि जो बच्चे मदर मिल्क पे रहते हैं जो उनका गट माइक्रोफ्लोरा बनता है नहीं, और नहीं, जो बच्चे शुरू से फार्मूला मिल्क पे चलते हैं जो उनका गट माइक्रोफ्लोरा बनता है दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखा गया और एक इनिशियल जो गट माइक्रोफ्लोरा है वो हमारी इम्यूनिटी का आधार है तो ये सिर्फ़ एक बच्चे के लिए पेट भरने का साधन मात्र नहीं है ये उसके जीवन के लिए एक संजीवनी है तो इसके लिए जिस समय में प्रेगनेंसी का टाइम है उस समय एक अच्छे माध्यम से मदर्स की अगर काउंसलिंग करवाई जाए उनको ये बताया जाए कि ये बच्चे के लिए अमृत है तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ के लिए मदर्स मेंटली परिपेयर होंगी और अपनी मदरहुड की जर्नी को इंजॉय कर पाएंगी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नीतू बंसल जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि हमें बच्चे का जो आहार है वो दूध ही है और उसको अगर हम नहीं पिलाएंगे तो बच्चे का जो ओवरऑल हेल्थ है या उसका स्वास्थ्य है वो बनेगा नहीं तो इसीलिए हम सभी माता बहनों को ट्रेन करना चाहिए उन्हें एक बात समझाना चाहिए कि ये बच्चे का संपूर्ण आहार आपका दूध ही है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 दिश में हूं आसमान का तारा हूं आवारा हूं आवारा हूं या गर्दिश में हूं आसमान का तारा हूं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 में हूं आसमान का तारा हूं आ रहा हूं आ नहीं बर्बाद सही गाता मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से बरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर समें हूँ खास मानता तारा हूँ नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आज हम लोग डॉक्टर नीतू बंसन जी से बातें कर रहे हैं कि हमारा आहार क्या होना चाहिए आहार को लेकर बहुत सारी जो है मुश्किलें आती हैं कभी हम लोग YouTube पे क्या क्या वीडियोस देखते हैं कोई कोई चीज़ें आ जाती हैं हम सोचते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है तो मुझे लगता है कि हमें जो है एक प्रॉपर डाइटिशन या फिर प्रॉपर डॉक्टर से बात करके ही हमें अपना आहार को चयनित करना चाहिए वैसे घर में जो चीज़ें बनती हैं वो सबसे अच्छा है बाहर की चीज़ें जितना हो सके उतना कम करना चाहिए तो आइए इसी विषय को लेकर हमारा आहार किस तरह से होना चाहिए वो थोड़ा सा बताएं, <laughs> नीतू जी, जी। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो आहार है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फैंसी बाहर की चीज़ें खाने की जरूरत नहीं जैसे कि आजकल इंटरनेट पे कि आप एवोकेडो लीजिए या भी ये मतलब बहुत ये हाईफ़ाई चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है पहले तो हमें हमेशा लोकल चीज़ें लेनी चाहिए क्योंकि हम जो हम जहां पर पैदा हुए हैं हमारे शरीर की संरचना उसी तरह से है अगर उसी मिट्टी में उगा हुआ हम फल सब्जी लेते हैं उसका पोषण हमें ज़्यादा मिलता है तो जो एवोकेडोज़ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर के क्लाइमेट के मुताबिक है तो सिर्फ वो इंटरनेट पे देख के कि उनसे हमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिलेगा तो ऐसा नहीं है जो हमारे लोकल फूड्स हैं तो सबसे तो पहले आप उन्हीं का कन्जप्शन कीजिए और जो मेन बात है ध्यान रखने वाली कि हमारा जो आहार है वो सं, संतुलित हो हमारे आहार में जो खाद्य पदार्थ हैं वो सारे वर्गों से हों मोनोटोनियस नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ़ अनाज ही खा रहे हैं आप सिर्फ दूध पर ही हैं जैसे कि हमारे अलग अलग खाद्य वर्ग हैं तो उसमें हमारे सभी खाद्य वर्ग में से हमारा आहार होना चाहिए एक संतुलित आहार कि जिसमें हमारे प्रतिदिन के आहार में अनाज दालें दूध सूखे मेवे फल सब्जियाँ सभी शामिल हों इसके साथ पानी की मात्रा पे हमें अवश्य ध्यान देना है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पानी बहुत कम पीते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो पानी उस फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है mm -hmm. तो इसीलिए पानी की मात्रा पर अवश्य ध्यान दें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा पानी पीते जाएं आपको प्यास नहीं है आप ओवरडू करते जाएं वो भी नुकसानदायक है और ऐसा भी नहीं कि आप सारा दिन में कि आपने बस आ, चाय ले लिया दूध ले लिया या फिर एक आधा गिलास पानी लिया तो आपको लगे कि हो गया नहीं कम से कम आप दिन में आठ गिलास पानी तो अवश्य लें hmm. तो कुछ, कुछ जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट रहता है कि छोटे बच्चे कितना लें बड़े कितना लें पर एक नॉर्मल जो नॉर्मल पापुलेशन के लिए कि छः से आठ गिलास पानी तो आपको अवश्य लेना ही चाहिए दिन में तो बाकी जो है कि संतुलित आहार आहार हमारा घर पर बना हो ये सबसे जरूरी है क्योंकि आज के समय में बाहर के खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है बाहर का भोजन किसी एक समय के लिए जैसा आज का लाइफस्टाइल है तो चलिए ठीक है कि किसी एक समय के लिए बट अब ये एक कल्चर बनता जा रहा है ये एक लाइफ बनता जा रहा है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है इसको चेंज करने की कि हम होम कुकड फूड लें ताज़ा भोजन लें और संतुलित भोजन लें बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया और कई बार हम लोग ऐड देख या फिर चीज़ें एडवरटाइजमेंट देखकर चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं तो बहुत बार ऐसा बोनविटा या फिर इस तरह के जो मॉर्निंग टाइम में हमें लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो सुबह सुबह हमें किस तरह का जो है हमारे घरेलू अगर हम लेना चाहें ड्रिंक तो वो किस तरह का होना चाहिए जो हमारे हेल्थ को मेनटेन करें देखिए जर्न अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं बट जर्नली जो कि अगर आप ड्रिंक की बात करें तो आप मॉर्निंग में आ, एक गुनगुने गिलास गुनगुना गर्म पानी उसमें आधा नींबू डालकर और थोड़ा सा शहद डालकर वो ले सकते हैं उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करें और आ, इससे इसके बाद में आप जैसे रात को थोड़े से सूखे मेवे बहुत ज़्यादा नहीं कि जैसे जैसे में तीन चार बादाम हो गए एक दो अखरोट की गिरी एक दो अंजीर तो उसको भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद सुबह को आप ये लीजिए तो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज बनता है जिसमें आपके सारे मिनरल्स जो हैं बॉडी को प्राप्त होते हैं और सुबह सुबह ये एक बॉडी को मेटाबोलिज़म बूस्ट देता है और तो इस तरह से हम अपने सुबह की शुरुआत कर सकते हैं और हल्के फुलके व्यायाम के साथ में बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया और जो आ, बच्चे हैं जैसे कि अभी आ, आ, यंग ग्रोइंग बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं बच्चे हैं पांचवी, छठवी क्लास में पढ़ते हैं जी ऐसे बच्चों को अगर वो कमज़ोर हैं तो उसके लिए क्या टॉनिक की तरह हम किन चीज़ों को दे सकते हैं जी जो इस तरह के बच्चे हैं कि जिनको आ, जिनका कॉग्नेटिव वर्क जिनका मतलब आ, ब्रेन वर्क ज़्यादा है तो उनके लिए प्रोटीन की मात्रा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और वाइटामस और मिनरल्स तो जैसे अभी आपने पूछा कि जैसे मार्केट में बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स तो इस तरह का बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स के बजाय अगर आ, सभी मदर्स को मैं कहना चाहूँगी कि वो इस तरह का एक हाई प्रोटीन हाई मिनरल पाउडर घर पर भी तैयार कर सकते हैं कि इसके लिए जैसे वो कुछ पीनट्स ले लें पीनट्स को रोस्ट करें उसका पाउडर बनाए इसमें साथ में वो कुछ मखाने ले सकते हैं जो कि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है और कुछ साथ में सूखे मेवे और जो कि आजकल हमारे अलग अलग तरह के सीड्स आते हैं जैसे मेलन सीड्स हैं पम्किन सीड्स हैं तो इस तरह से ये सब चीज़ें लेकर उनको रोस्ट करके आप उसका एक पाउडर बना लीजिए और दो चम्मच बच्चे को सुबह को दूध के साथ वो दीजिए तो ये बच्चे को पूरा दिन सफूर्तिदायक भी रखेगा इसमें ना सिर्फ ब्रेन की शक्ति बढ़ेगी बट शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया इसको सारे को पीस के दूध के साथ ले लेना जी हाँ अच्छा इसमें आप कुछ और चीजें थोड़ा सा बच्चों के टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं जैसे की अगर बच्चे पसंद करते हैं तो थोड़ा सा काली मिर्च को आप ऐड कर सकते हाँ, हैं हाँ, हाँ. और बाकी आप जैसे इसमें और कुछ फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हुँ, हैं हुँ। सीजन के साथ के हिसाब से आप खसखस वगैरह भी उसका पाउडर बना भी इसकी और वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं आशा करूँगा हमारे सभी जो सुनने वाले हैं माता अगर सुन रहे हैं बहनें अगर सुन रही हैं तो आप अपने घर में ही इस तरह का जो है सुंदर हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं बच्चों के लिए जिसके लिए आपने अभी नीतू जी ने सब चीज़ें आपको बताया है मूँगफली है या फिर जो सीड्स के नाम बताए उन्होंने और वो सीड्स आप जो है अभी खरीद सकते हैं क्योंकि अभी किराना में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पहले मुश्किल होता था, था कि कैसे उन चीज़ों को हम लोग लाएं तो आजकल आपको जो है स्टोरस में ये सारे बीज मिल जाते हैं जी जी और ये जो पाउडर है ये हेल्दी भी होगा और साथ ही इसका कॉस्ट जो मार्केट से आप पाउडर ले रहे हैं उससे भी उससे कम भी बहुत कम हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया तो ये आसानी से आप बना सकते हैं और इसको जितना अच्छा टेस्टी भी आप बना सकते हैं खड़ी साकर और इलायची बड़ी सोफ वग़ैरह भी यूज़ करके बिस् वो एकदम जो है बढ़िया टेस्टी भी बन जाएगा और बच्चे खुश भी होंगे कि मम्मी ने आज बहुत अच्छा चीज़ हमें बना के दिया है तो सुबह सुबह आप स्कूल के टाइम पर जो है या शाम के समय पर आप ये ड्रिंक बना के परिवार के साथ सभी लोग भी पी सकते हैं सबके लिए न्यूट्रिशन हो जाएगा टॉनिक बन जाएगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और डॉक्टर नीतू बंसल जी से बातें हो रही हैं डाइट के बारे में और छोटे बच्चे की हम लोग बातें कर रहे थे कि एक छोटा बच्चा और माँ का दूध और इनका जो कम्युनिकेशन है ये कई बार जो है हम लोग माँ को भी ऐसे कहते हैं कि मिल कर नहीं उतना माँ से मिल रहा है ऐसा भी हो रहा है तो ये कारण क्या है और इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं ये समस्या आजकल काफ़ी देखने में आती है तो इसका कारण है कि अभी जो मदर्स हैं वो सारी मैक्सीम मदर्स करियर ओरिएंटेड हैं वर्किंग मदर्स हैं या फिर प्रेगनेंसी लेट कंसीविंग है मतलब कि पहले से देखिए आप मैरिज की एज में ही फ़र्क आ चुका है और मैरिज के बाद में भी करियर ओरिएंटेशन के या जॉब्स के चलते तो जब तक वो बच्चे को प्लान करते हैं तो एक अच्छा गैप आ जाता है तो कहीं ना कहीं लेट कंसीविंग होती हैं और उसके बाद में बहुत सारे प्रेशर रहते हैं मदर को कि अभी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा इस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और इतनी फास्ट हो रहा है और मीडिया का उसमें इतना योगदान है तो जिस तरह से दिखाया जाता है तो मतलब कि मदर्स को देज्यूम कि जब बच्चा हो तो उसके लिए ये चीज़ हो ये चीज़ हो तो वो कहीं ना कहीं फ़्यूचर प्लानिंग पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि उसके लिए हमें ये करना होगा तो उस तरह से एक फाइनेंशियल प्रेशर्स और तरह के उनके अपने जॉब प्रेशर या जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक टू बी मदर की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलटीज़ हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है आज के समय में वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है तो एक तो इसका ये कारण है ऑफ uh, कोर्स कुछ मेडिकल रीजंस भी रहते हैं बट जो स्ट्रेस है वो इसका एक मेन कारण है और इसके साथ साथ आहार संबंधी क्योंकि आहार में क्या है कि uh, टाइम नहीं है अगर जॉब कर रहे हैं तो या फिर अगर बाहर जा रहे हैं तो वही चीज़ें कि बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया पता नहीं है कि इस समय में क्या खाएँ क्योंकि आजकल काफ़ी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो uh, फ़ास्ट फूड का टाइम है फास्ट लाइफ है तो कहीं ना कहीं जो वो टाइम है जिसमें एक अच्छा न्यूट्रिशन अपने लिए और बच्चे के लिए बिल्ट अप करना होता है क्योंकि मदर को बाद में बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है अपनी फिजिलॉजिकल uh, चेंजेस को फेस uh, करने के लिए और साथ में बेबी की नर्चरिंग करने के लिए तो वो जो बिल्ट अप टाइम है वो फाउंडेशन टाइम है वो कहीं ना कहीं वीक रह जाता है hmm. कहीं uh, वो अपने न्यूट्रिशन पे अपने आहार पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये का मतलब काफ़ी हद तक ये कारण रहता है कि आजकल जो नई नई माताएं बन रही हैं, hmm. तो उनको ये आहार संबंधित समस्याएं बच्चों से लेकर आ जाती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इसका इलाज क्या है? कैसे हम लोग इसको ठीक <laughs> <laughs> <जो> करें? <laughs> देखिए इलाज इसका आ, सबसे पहले तो अपना आहार ठीक करें ah. कि आ, समय पर जो है भोजन करें आ, कोशिश करें कि सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को कम करने की बिल्कुण, जिसके बिल्कुण। लिए नियमित तौर पर मेडिटेशन करें व्यायाम करें एक अपना शेड्यूल बनाएं कि ठीक है जीवन में सब कुछ है अभी जो ये टाइम है ये टाइम को मुझे एंजॉय करना है इस टाइम को बर्डन समझ के ना चलें इस टाइम की एक जीवन की यात्रा है एक अगला पड़ाव है उसकी तैयारी है एक माँ बनना जो है वो मतलब एक दुनिया का सबसे बड़ा सुख है तो उस तरह की एक फीलिंग में रह कर, अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि जो आप स्ट्रेस को स्ट्रेस बर्डन ना लें उसको आप अपनी एक आ, इस तरह की जर्नी का हिस्सा माने कि ये मेरा सबसे ब्यूटीफुल फेस है लाइफ का हुँ, हुँ. तो जैसा हम सोचते हैं तो वैसा ही हमारा जीवन बनता है वैसी ही हमारी सृष्टि का निर्माण होता है और हमारी उस सोच से ऑफ कोर्स माँओ की सोच से जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही हुँ. और साथ साथ जो माँ का स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा तो इसके लिए एक तो प्रतिदिन मेडिटेशन प्रतिदिन व्यायाम और अपने स्ट्रेस को तो कम करने की आ, कोशिश करें और साथ साथ अपने आहार पर विशेष ध्यान दें प्र, प्र, अच्छी मात्रा में जो है प्रोटीन्स जैसे कि अंकुरित दालें दूध दूध से बने पदार्थ ड्राई फ्रूट्स इनका सेवन करें सारे के सारे जो हमारे खाद्य वर्ग हैं वो प्रतिदिन के आहार में शामिल करें फल और सब्जियों का सेवन अच्छा करें और जो भोजन है वो एक नियमित समय पे लें ऐसा नहीं कि उसमें आप इतना ज़्यादा गैप कर दें क्योंकि इस समय में गर्भ में ये सामान्य तौर पर समस्याएं आती हैं कि कहीं को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं या तो खाना नहीं चाहते या फिर वो जो फूड क्रेविंग्स है तो सिर्फ उसी को ही सेटिस्फाई करते हैं तो ठीक है उसको भी थोड़ा सेटिस्फाई करें पर अपने न्यूट्रिशन को भी समझें कि इस समय की और बच्चे की ज़रूरत क्या है तो नियमित समय पर भोजन लें और संतुलित भोजन लें बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नीतू बंसल जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि ये जो समस्याएं हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं इसको अगर कम करना है तो आपको सबसे पहले तो आ, स्ट्रेस लेवल जो है हमारा कम हो और जीवन को सही से समझें कई बार हम लोग जो है जीवन को समझ ही नहीं पाते हैं और अपने जीवन को जैसा चलता है चलाते रहते हैं तो आप एक बार थोड़ा सा अपने लिए समय दें और इसके बारे में सोचिए आपको जीवन में करना क्या है और इसके साथ में आप अपने आप को अपने लाइफ में करियर ओरिएंटेड लाइफ है आज के समय में मियाँ बीबी दोनों काम करते हैं तो ऐसे में आपको अपना आहार के ऊपर भी ध्यान देना है सिर्फ काम ही करते रहोगे तो फिर बाद में डॉक्टर को ही फीस देते रहोगे <laughs> <laughs> तो एक बहुत सुंदर जो है समय है हमारे पास कि हम काम तो कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन इसके साथ में आपका हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ के लिए आपको अपना आहार बहुत अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा तो आहार के ऊपर आप ध्यान देंगे साथ में आप थोड़ा सा ब्रेक बीच बीच में देते जाए ज़रूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ काम ही करते रहें और उसी के बारे में सोचते रहें तो फिर आपका बाकी का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में आ सकता है इसलिए जैसे डॉक्टर नीतू बंसल जी ने कहा कि आपको अपने आहार को ठीक कर लेना है और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है तो ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन को हेल्दी भी बना सकते हैं और जीवन यात्रा सुगम आगे की आपकी बनी रहेगी तो आप किसी भी तरह से आप चाहे कोई भी कार्य करते हैं उसके साथ में अगर आप अपने लिए टाइम दे रहे हो अपना मैनेज कर रहे हो स्ट्रेस को तो अच्छा होता है आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आज के समय में बहुत बार गांव में जो है यहाँ ऐसे आदिवासी बेल्ट हैं यहाँ पर आबू रोड के आसपास में तो यहाँ पर भी जो है एनिमिक जो है बहुत रहते हैं तो क्या इनके भी आहार की मुश्किल है या उन चीज़ों के बारे में इनको नॉलेज नहीं है ये कह सकते हैं क्या कह सकते हैं देखिए सबसे पहले तो इस बारे में मैं ये कहूँगी कि आहार की मुश्किल से ज़्यादा नॉलेज की कमी है क्योंकि आहार के लिए ऐसा नहीं है कि आदिवासी हैं तो वो अच्छी मात्रा में नहीं ले सकते या फिर आ, उन्हें न्यूट्रिशन या पोषण नहीं मिल सकता Welcome. जैसे कि आहार तो हमारी जो इंडिया में एक सिस्टम है कि जिस तरह कि हमारे यहां की हमारे यहाँ की प्रोडक्शन है हमारे यहाँ की क्रॉप्स है तो उस अकॉर्डिंगली सभी को एक अच्छे न्यूट्रिशन का पूरा पूरा अवसर है तो आदिवासी जो बच्चे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनीमिया के लिए अपने आहार में प्रोटीन आयरन और वाइटामिन सी इनका होना बहुत जरूरी है तो उसको वो साधारण तरह से भी पूरा कर सकते हैं जैसे अभी सर्दी आने वाली हैं और ऐसे समय में आंवला जो है भरपूर मात्रा में आता है जी जी तो आंवला जो है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है प्रतिदिन वो अपने आहार में उसको ले सकते हैं अमरूद है अमरूद में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में है तो अमरूद ले सकते हैं इस तरह से प्रोटीन्स को पूरा करने के लिए कि अगर एनिमल प्रोटीन्स नहीं लेते हैं और मतलब कि उसके अलावा दूध या वो चीज़ें कि ठीक है अगर वो अप्रोच में नहीं है तो इसके अलावा जैसे कि सब्जियों में मटर है तो मटर एक ऐसी सब्जी है जो कि हमारे दालों की श्रेणी में भी आती है और सब्ज़ी में भी जिसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है तो वो वो ले और एक आ, और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि जब हमारे आहार में जैसे हमारे जो अनाज हैं और हमारे जो दाल हैं यहाँ थोड़ा सा ये साइंस के आधार से मैं आपको बताऊँगी कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो तब काम करता है जब हमारे असेंशियल अमीनो एसिड जो, जो जिनसे हमारा प्रोटीन बनता है वो सभी हों अगर एक भी नहीं होगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा बॉडी में hmm. तो जो हमारे अनाज होते हैं उनके अंदर लाइसिन नहीं होता जो कि एक अमीनो एसिड है और जो हमारे दालें होती हैं उनमें मिथ्योनिन नहीं होता जो भी एक असेंशियल अमीनो एसिड है तो इसीलिए जब आप अपना आहार लें तो उसके अंदर अनाज में अनाज और दाल दोनों एक ही समय पर शामिल करें ऐसा नहीं कि आपने एक समय पर सिर्फ रोटी ही खाई या सिर्फ चावल ही खाए और आप फिर रात को सिर्फ दाल ही खा रहे हैं आप उसको कॉम्बिनेशन बनाइए दाल और रोटी खाइए दाल और चावल लीजिए या खिचड़ी लीजिए उसको एक ही समय पर अपने आहार में लीजिए तो भी बहुत अच्छी मात्रा में बॉडी को प्रोटीन्स मिल जाता है अब वो खा तो हम रहे हैं पर लेकिन इसका ये नॉलेज नहीं है कि उसको एक ही समय पे लेने से बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त होगा तो उस वजह से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं तो एक ही समय पर लें साथ में जैसे मैंने पहले भी कहा कि पानी की मात्रा पर अवश्य ध्यान दें बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है और विटामिन सी फल सब्जियाँ अभी हरी सब्जियाँ जो हैं जो कि बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का फाइबर का तो वो भी प्रचूर मात्रा में हमारे यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं इंडिया में तो उसको तो आप अपने दैनिक आहार में शामिल कीजिए ही तो इस तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप उनमें चेंज लाते हैं तो आप एक अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं <laughs> चलिए अच्छी बात आपने बताया अश्य करूँगा हमारे आदिवासी माता बहनें अगर सुन रहे हैं तो आपके लिए इंडियन जो कल्चर है भारत की जो पद्धति है और यहाँ पर खेती बाड़ी होती है तो निश्चित तौर पे आप जो है चारों ही अलग अलग सीज़न है हमारे पास और सीजनेबल सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं फल फ्रूट सब्जियाँ जो भी आती हैं उनका अगर प्रचुर मात्रा में आप उपयोग करते हैं तो आपको कोई भी प्रकार का विटामस की कमी नहीं होगी कई बार हम लोग जो है उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं या एक ही तरह का खाना हम लोग रेगुलर खाते हैं जिसके वजह से हमें मुश्किल आती है तो आप जो है थोड़ा सा जो है मार्केट में यहाँ पर गांव में है, तो गांव में भी अलग अलग सब्ज़ियाँ आती हैं तो उसका सेवन अवश्य आप समय समय पर करते जाएँ तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमें वरदान मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा कुदरत ने हमें वो सारी चीज़ें दी हैं जिस की हमें ज़रूरत है बस हमें उन सारी चीज़ों का उपयोग समय समय पर करते रहना चाहिए आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुनाए हैं रेनुमाधो माधवन पर जी हां, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ सुनते रहो मुस्कराते रहो होशियार होशियार तैयार तेरी मझधार होशियार होशियार सोझे आर पार, होशियार होशियार सोझे आर न पार होशियार हो कैया तेरी मझधार होशियार होशियार होया हो Goshia, goshia, ho hey ya, yeah, hey ya, yeah, ho oh, hey ya, yeah, ah. hey ya, yeah. ho hey ya. नहीं क्या तेरी मझधार नहीं क्या तेरी मझधार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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर नीतू बंसल जी से आप आहार के बारे में हमें जो है बता रहे हैं और आहार विशेषज्ञ हैं आप तो अब बात करते हैं क्या हमारा आहार हमारे विचार हमारे मन इन दोनों के साथ भी जुड़ा हुआ है इसका क्या कनेक्शन है विस्तार से हम चाहेंगे कि बताएँ कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई व्यक्ति जो है विचार कुछ करता है और उसकी बीमारी कुछ और निकलती हैं कहीं ना कहीं तालमेल जो है वो कनेक्टिविटी है लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये कनेक्टिविटी यहाँ से भी जुड़ा हुआ है जी जी ये जो आपने प्रश्न पूछा है तो आज के समय की जो डिसीज़ेज़ हैं लाइफस्टाइल स्टाइल डिसीजेज जिन्हें हम कहते हैं पर Uh, काफ़ी तरह से डिसीज़े साइकोसोमेटिक हैं जी, जी, अब जी. साइक लाइफ स्टाइल मतलब कि सबसे पहले तो लाइफस्टाइल सिर्फ खान पान और हमारा व्यायाम यही सब नहीं है उसके अलावा हमारा विचार हमारे जो विचार हैं बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, नहीं, अब नहीं। इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चिंतन के लिए आ, पूछना चाहूँगी कि अभी हमें कोई डिसीज़ है और हम उसका इलाज ले रहे हैं ठीक है अब साइंस के अनुसार जो हमारी बॉडी है वो लगातार अपने आप को रिन्यूअल करती रहती है जैसे कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो टूटते फूटते रहते हैं नए बनते रहते हैं कोशिकाएं टूटते फूटती रहती हैं नई बनती रहती हैं हर कोशिका का अलग अलग टाइम पीरियड है स्किन सेल्स ब्लड सेल्स तो हर ब्लड सेल्स हर एक दिन के बाद नया बैच बन जाता है तो इस तरीके से अगर हम ले चलते हैं तो तकरीबन एक साल में हमारा जो बॉडी है वो नया बनता है hmm. पर फिर भी हम आजकल बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं कुछ लोग मतलब कि बहुत इस बारे में कॉन्शियस हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी लेते हैं मेडिसिन भी पूरी ले रहे हैं सारी प्रिकॉशन भी ले रहे हैं पर फिर भी दस दस पंद्रह पंद्रह सालों से वही बीमारियाँ चल रही हैं हालांकि हमारे शरीर को नेचर ने ऐसा बनाया है कि हमारी पूरी बॉडी हर साल नहीं बन जाती है तो इसका कारण क्या है क्यों वो बीमारियां ख़त्म ही नहीं हो रही जबकि जब हम सब कुछ ध्यान रख रहे हैं और जब हमारी बॉडी भी अपने आप को रिन्यू कर रही है तो कारण क्या है कि जो हमारे सेल्स से हैं उसकी मेमोरी चेंज नहीं हो रही उसकी मेमोरी सेम है हम अपने विचारों पर अपने इमोशंस पर ध्यान नहीं दे रहे हमारे विचार वही हैं हमें अगर किसी के प्रति गुस्सा है किसी को माफ़ नहीं किया किसी के प्रति जैसा भी भाव है तो वो सालों साल वही पकड़ा हुआ है वही में हम चल रहे हैं हम उसे चेंज ही नहीं कर रहे उस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम उस एक्स्ट्रा स्ट्रेस को जो बैकलॉग में पड़ा है उसको लेकर जिए जा रहे हैं hmm. उसके लिए कभी समय नहीं निकाल रहे कि कभी हम बैठ के उसको रिजॉल्व करें उसको न्यूट्रल करें हम सोचते हैं कि ये सब अभी करने का समय नहीं है जब हम रिटायर हो जाएंगे तो जाएंगे किसी रिट्रीट सेंटर में आराम से बैठेंगे मेडिटेशन का कोर्स करेंगे और तब हम अपने विचारों को बदलेंगे कि जब हमें लगता है कि हाँ बस सब हो चुका पर उस समय ज़्यादा ज़रूरत है या जब हम आज के समय में जब हमारे पास इतने सारे काम है और इतना सारा पैकेज हमने रखा हुआ है तो हमें किस समय ज़्यादा ज़रूरत है hmm. और साथ साथ हमारे को वो चीज़ें हमारी बॉडी पे अफेक्ट डाल रही हैं हर इमोशन सिर्फ इमोशन ऐसे ही नहीं कि हमारे को किस स्ट्रेस है स्ट्रेस भी कैसे है किस बात का है और वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर प्रभाव डालता है किस तरह का इमोशन आपने होल्ड किया हुआ है वो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड है उन पे प्रभाव डालता है और कहीं ना कहीं कुछ लंबे समय के बाद में वहाँ पे वो डिसीज़ेज़ को जनरेट करना शुरू कर देता है क्योंकि सेल्स जो है वो चेंज तो हो रहे हैं पर मेमोरी चेंज नहीं हो रही हम उनको कहीं नई कमांड नई प्रोग्रामिंग नहीं दे रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज के लिए समय निकालें अपने इमोशंस को एनालाइज करें और अपनी लाइफ को थोड़ा हल्का करें बिल्कुल <laughs> तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमारे इमोशंस जो हैं जो हमारे अंदर सेंस हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी मेमोरी अपनी है और आपकी भी मेमोरी वैसी है आप कोई नया थॉट भी नहीं क्रिएट कर रहे तो यहाँ पर आपने कहा कि हमारे विचार और हमारे ऑर्गन्स दोनों के बीच में मैचिंग है तो क्या कौन सी इमोशंस किस पर काम करते हैं वो छोड़ा बताएंगे आप जी जरा <laughs> देखिए जैसे कि हमारे आ, विचार जो होते हैं तो हर तरह के जैसे अभी आप अपने मन में कुछ विचार क्रिएट करिए जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप सुबह उठते ही सोचिए या सारा दिन में किसी भी समय सोचिए कि आई एम हैप्पी आई एम पीस आई एम लव तो कैसे एक फीलिंग आती है हम एकदम से खुश होते हैं ठीक है अब इसी के अपोजिट अगर आपके पास दूसरे विचार हैं तो उस समय फीलिंग कैसे आती है यानी कि हर फीलिंग पे हमारी बॉडी कुछ हारमोन्स क्रिएट करती है और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं हर तरह के इमोशंस का असर हमारी बॉडी पे अलग तरह से होता है आ, ये तो जैसे आप सब ने महसूस किया होगा जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है हाँ बच्चों के पेट में गुड़ होती है हाँ तो उसका असर उस एंग्जाइटी का असर कहाँ पर आया पेट में आया एग्जाम ख़त्म पेट की गुड़ गुड़ खत्म बट <laughs> टेस्ट होता है तो उसी दिन सिर में दर्द उसी सबसे पहले पेट में दर्द तो उसका कहाँ पे असर आया पेट भर आया तो इस तरह से हमारी आ, जैसे किसी का गुस्सा है बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसको मतलब ठीक है एक ही तरह का इमोशन व्यक्ति का नहीं होता सभी तरह के चलते हैं पर मेजोरिटी थाट्स में गुस्सा है बहुत हर चीज़ से ही मतलब कि नाराज है <laughs> तो उसका असर सबसे पहले उसके लीवर पे होगा तो लीवर को कहा जाता है कि लीवर इज़ सीट ऑफ एंगर तो भले ही व्यक्ति उस समय अपने खान पान पर ध्यान दे रहा है पर कुछ समय के बाद में उसको कुछ ऐसी समस्याओं का भी सामना कर, करना पड़ सकता करना है, है जो है। लीवर संबंधित हो तो इसी तरह से हमारे इमोशंस जो हैं कि हमारी हर एक थाट वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को प्रभावित करती है आप कुछ ऐसा विचार सोचते हैं आपको सब कि जिसमें आपने कुछ ऐसा ग्रज किया हुआ होता है होल्ड किया हुआ होता है ठीक है इमिजिएट से आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है सर भारी होना शुरू हो जाता है तो वो कहाँ इफ़ेक्ट कर रहा है? हर थॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी बॉडी केमिकल को रिलीज़ कर रही है तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप स्ट्रेस कम करो एफर्मेशंस करो hmm. अपने आप को सुंदर विचार दो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमारे पास समय नहीं है मतलब आप पानी पी रहे हैं आप खाना खा रहे हैं आप पानी पी पानी तो हमें सबने पीना है अब उसी समय एक सुंदर विचार क्रिएट कीजिए धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी शुरू में आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली करना होगा पर धीरे धीरे एक जब वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में एंटर हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग चलेगी तो इस दिन में हर समय आप अप अपने आप को सुंदर विचार देते रहिए तो स्वस्थ रहने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है अच्छा खान पान अध, एक्टिव लाइफस्टाइल और अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल तो इसके अलावा सुंदर विचार hmm. जो कि बहुत ज़रूरी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारा जो इमोशन है जैसे कि आपने बताया गुस्से का सीधा असर जो है हमारे पेट पे होता है और डर का भी हमारे पेट पे असर होता है तो जितने भी हमारे जो नेगेटिव इमोशन है डर लग रहा है गुस्सा आ रहा है आपको ये सीधे हमारे पेट के ऊपर असर करता है पेट के ऊपर आपका जो है अगर आप शांत रहेंगे कूल रहेंगे खुशी आप अगर अपने विचारों में लाते हैं तो आपको चारों तरफ से जो है खुशी मिलती है तो निश्चित तौर पर अगर आप किसी नेगेटिव इमोशन के साथ ज़्यादा समय रहते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पर होता है जैसे डॉक्टर नीतू बंसल जी ने बताया और ये एक साइकोसोमेटिक जो है बताया जाता है इसमें यानी जो भी बीमारी आती है वो आपके मन से शुरू होकर आपके शरीर पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि मन में बार बार अगर किसी विचार को आप ला रहे हो और उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है और अपने आप उसको छोड़ दिया है उस विचार का और आते जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर असर करेगा और बाद में एक बीमारी का रूप ले लेगा तो बीमारी अगर सिम्टम में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है मूल हमारे मन और विचारों से ही जुड़ा हुआ है ये डॉक्टर नीतू बंसल जी का कहना है तो निश्चित तौर पे हमें जो है हमारे इमोशंस को हमारे विचारों को बदलने की ज़रूरत है और आप जो है जैसे कि आप जैसे ही जैसे नीतू जी ने बताया भी कि कैसे आप जो है अपने आप को अच्छे विचार पॉजिटिव विचार सुंदर विचार आप कर सकते हैं और आपका मन है आप सुंदर विचार कर सकते हैं जितना सुंदर विचार आप करना चाहें उतना सुंदर विचार आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं अब क्या है हमारे मन को हमने कभी विचार दिए ही नहीं <laughs> खाना हम शरीर को चार बार दे रहे हैं तीन बार दे रहे हैं लेकिन मन को जो विचार है वो हम नहीं दे पा रहे हैं अगर मन को विचार नहीं दे रहे हैं तो मन खाली का खाली है और खाली दिमाग शैतान का गैर कहा जाता है तो वो शैतान का घर होने के वजह से आप बीमारी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हमें हाँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि आपको अच्छे विचार करना है इसके लिए आपको जैसे कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान है या कोई भी मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर अच्छे विचार आपको मिलने शुरू हो जाते हैं अब अच्छे विचार आपके मन को मिलने लग जाता है तो फिर आप उसको प्रयोग में लाएं उसका प्रैक्टिस करें उसको यूज़ करें और जितना ज़्यादा अच्छे विचार आपका प्रयोग में आएगा आपके मन में आएगा उतना ही आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें आप आज सुन रहे थे डॉक्टर नीतू बंसल जी को और जाते जाते मैं चाहूँगा नीतू बंसल जी एक संदेश एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए अच्छी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी जो दिनचर्या है उसके बारे में जागरूक होइए हम एक तो जो दिनचर्या है वो एक ऐसे मोड पे आ गई है कि हम हर समय जो कार्य कर रहे हैं उससे अगला सोच रहे हैं या उससे पिछला सोच रहे हैं तो उसके बारे में जागरूक होइए। सबसे पहले उसको प्लान कीजिए अपने दिनचर्या में अपना जो व्यायाम है मेडिटेशन है और अपनी डाइट उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए ताकि आप अपने एक अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण कर सकें और ये जो सब चीज़ें हैं सबसे बड़ा फैक्टर है कि मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं देना चाहूँगी कि आप सिर्फ कोई ऐसा मैचिक फार्मूला नहीं होता कि आप ये चीज़ कीजिए और ये हो जाएगा क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और वो हमें प्लान करनी पड़ती हैं तो इसीलिए हमें काम सभी करने हैं और ये प्लानिंग्स अगर हम कर लेते हैं तो वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं कोई मुश्किल नहीं रहता क्योंकि बहुत बार आजकल जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम यही उनसे मेजर सुनते हैं कि हमारे पास समय नहीं है hmm. तो समय हम सबके पास है सबके पास चौबीस घंटे ही हैं और उसी में ही कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं कुछ सिर्फ सोच ही रहे हैं तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हर चीज़ जितनी हमने अभी तक आपसे बात करी है उन सब को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए उसके प्रति जागरूक होइए उसको प्लान कीजिए कि मुझे कब क्या किस समय करना है और हर चीज़ के लिए थोड़ा समय निकालिए और मील्स के लिए माताओं को मैं विशेष कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी प्लानिंग करें उसी समय मत सोचें कि क्या बनाना है फिर जो चीज़ मतलब कि वो एक फ़ास्ट वाला सिस्टम हो जाता है कि हाँ चलो बस ये बना लेते हैं अभी फटाफट ये कर लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लगता उसके लिए तो थोड़ा सा समय को सिर्फ मैनेज कीजिए तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो मैनेज होती जाएंगी और एक अच्छे <laughs> स्वास्थ्य को हम पर, प्राप्त कर सकें <laughs> कर सकते हैं जी डॉक्टर नीतू बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा आहार संबंधित सारी जानकारी आपने आज दे दी है और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोता मित्रों को कि आप आहार से साथ साथ में विचार दोनों जो है आप बदलते जाएँ सुंदर विचार करें सुंदर जो सीजनेबल सब्जियाँ हैं उसका प्रयोग करते जाएँ तो देखिए आप डॉक्टर से तो दूर रहेंगे लेकिन बहुत खुश भी रहेंगे है ना तो मार्जिन आप ऐसा रखिए कि आप अपने विचारों को हमेशा अच्छे अच्छे विचार आप अच्छे किताबों को चैन कीजिए अच्छी किताब पढ़िए अच्छे सत्संग में जाइए उनके विचार सुनिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मन के खुराक बन जाएंगे तो आपका मन जब तंदुरुस्त है तो फिर तन अपने आप ही तंदुरुस्त होगा है ना तो तन के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा तो आप अब मन पे काम कीजिए और जो रेगुलर हमारा सीजनेबल फ्रूट्स या फिर सब्जियाँ आती हैं वो सस्ती भी होती हैं और ज़्यादा मात्रा में आती हैं तो उसका प्रयोग आप करेंगे तो बड़ा ही अच्छा आप अपना जीवन जी पाएंगे तो चलिए आप सभी हेल्दी रहें वेल्दी रहें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिस जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मस्क रहा रहा <गर्णारीण>